आदमी मेरे पास आया भक्त है जीसस का भक्त तो उसने मुझसे पूछा कि आपका जीसस के बाबत क्या ख्याल तो मैंने उससे कहा कि अपने ही बाबत ख्याल बनाना अच्छा नहीं होता तो मुझे थोड़ा उसने चौंक कर देखा उसने कहा कि शायद आप सुने नहीं मैं पूछ रहा हूं जीसस के बाबत आपका क्या ख्याल तो मैंने उससे कहा कि मैं भी समझता हूं कि तुमने शायद सुना नहीं मैं कहता हूं कि अपने ही बाबत ख्याल बनाना ठीक नहीं होता तो उसने कुछ परेशानी से मुझे देखा मैं उससे कहा कि जीसस के बाबत ख्याल तभी तक बनाया जा सकता है जब तक जीसस को नहीं जाना जिस दिन जानोगे उस दिन कमल जीसस में क्या फर्क है कैसे ख्याल बनाओ ऐसा हुआ कि रामकृष्ण के पास कभी कोई चित्रकार आया और उनका चित्र बना के लाया और वो रामकृष्ण को लाकर उसने बताया कि देखिए आपका चित्र बनाया कैसा बना रामकृष्ण उस चित्र के पैरों में सिर लगाते, नमस्कार करने लगे तो वहां जितने लोग बैठे थे उन सब सबने घर कुछ भूल हो गई क्योंकि अपने ही चित्र के पैर पढ़ रहे हैं तो क्या गड़बड़ क्या है शायद समझे नहीं चित्र नीका तो चित्रकार ने कहा माफ करिए ये चित्र आपका ही और आप ही इसके तो उन्होंने कहा कि मैं भूल गया असल में उन्होंने कहा कि चित्र इतना समाधिस्थ है कि मेरा कैसे हो सकता है तो रामकृष्ण ने कहा चित्र इतना समाधि का है कि मेरा कैसे हो सकता क्योंकि समाधि में कहा मैं और कहां तू तो मैं तो समाधि के पैर पड़ने लगा तुमने ठीक याद दिला दी और वक्त पे याद दिला दी तो लोग बहुत हंसते और लोग तो हंसी चुके थे परिभी पर और केंद्र की भाषाएं अलग इसलिए अगर अगर कृष्ण कहते हैं कि मैं ही था राम और अगर जीसस कहते हैं कि मैं ही पहले भी आया था और तुम्हें कह गया था और अगर बुद्ध कहते हैं कि मैं फिर आऊंगा तो इस सब में वो सब केंद्र की भाषा बोल रहे हैं जिस जिससे को बड़ी कठिनाई होती है अब बौद्ध भिक्षु प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वो कब आएंगे <laughs> वो बहुत बार आ चुके वो रोज खड़े होंगे तो भी नहीं पहचान में आएंगे क्योंकि उसी शक्ल में तो आने का कोई उपाय नहीं वो शकल तो सपने की शक्ल थी वो खो गई वहां कोई समय का अंतराल नहीं है और इसीलिए तुम्हारे समय की स्थिति में तो तीव्रता और कमी की जा सकती है बहुत कमी की जा सकती है उतना शक्तिपात से हो सकता है और दूसरी बात जो तुम उसमें पूछते हो कि इसमें तो दूसरा वो दूसरा भी तभी, तभी तक दिखाई पड़ रहा है ना वो दूसरे का जो दूसरा होना है वो भी हमारी अपनी सीमा को जोर से पकड़े होने की वजह से मालूम पड़ रहा है तो विवेकानंद को लगेगा कि रामकृष्ण की वजह से मुझे हो गया रामकृष्ण को लगे तो बड़ी नासमझी हो जाएगी रामकृष्ण के लिए तो ऐसी घटना घटी है जैसे कि मेरे हाथ पर कोई चोट लगी हो मैंने मलम लगा दी तो मेरा ये हाथ बाया हाथ समझेगा कि कोई और मेरी सेवा कर रहा है दाएं हाथ तो मैं लगाऊंगा तो कोई और कर रहा है हो सकता है धन्यवाद भी दे हो सकता है इंकार भी कर दे बैरने दो मैं स्वावलंबी भी मैं दूसरे की तो नहीं लेता लेकिन उसे पता नहीं कि जो उसमें प्रवेश किया हुआ है बाएं में वही दाएं में भी प्रवेश किया वो एक ही है तो जब कभी कोई किसी दूसरे के लिए दूसरे की तरफ से सहायता पहुंचती है तो सच में कोई दूसरा नहीं है तुम्हारी तैयारी ही उस सहायता को तुम्हारे ही दूसरे हिस्से से बुलाती और पुकारती इज़्ज़त में एक बहुत पुरानी किताब है जो ये कहती है कि तुम गुरु को कभी मत खोजना क्योंकि जिस दिन तुम तैयार हो गुरु तुम्हारे दरवाजे पर हाजिर हो जाए तुम खोजने जाना ही मत और वो ये भी कहते हैं अगर तुम खोजने भी जाओगे तो खोज कैसे सकोगे तुम पहचानोगे कैसे क्योंकि अगर तुम इस योगी हो गए कि गुरु को भी पहचान लो तब फिर और क्या कमी रह गई इसलिए सदा ही गुरु शिष्य को पहचानता है शिष्य कभी गुरु को नहीं पहचान सकता उसका कोई उपाय नहीं मेरा मतलब समझे ना उसका उपाय कहां है अभी तुम अपने को नहीं पहचानोगे तो तुम गुरु को कैसे पहचानोगे कि यह आदमी है और ये तुम नहीं पहचान सकते लेकिन जिस दिन तुम तैयार हो उस दिन तुम्हारा ही कोई हाथ तुम्हारी सहायता के लिए मौजूद हो जाता है वो दूसरे का हाथ तभी तक जब तक तुम्हें पता नहीं चला जिस दिन तुम्हें पता चलेगा उस दिन तुम धन्यवाद देने को भी नहीं रोकोगे जापान में जेल मनिस्ट्री का एक हिसाब है कि जब कोई मनिस्ट्री में आश्रम में आता है ध्यान सीखने तो अपनी चटाई आके बिछाता है चटाई दबा के लगा लाता है बिछा देता है बैठ जाता है। समझ लेता है ध्यान करके चला जाता है चटाई वहीं छोड़ जाता है। फिर वो रोज आता रहता है अपनी चटाई पे बैठता चला जाता जिस दिन हो जाता उस दिन भी चटाई गोल करके चला जाता है समझ जाता हो गया इस धन्यवाद देने की क्या जरूरत है वो जिस दिन चटाई गोल करता उस दिन गुरु कहता है कि अच्छा जा रहे हो क्योंकि किसको धन्यवाद देना वो ये भी नहीं कहता कि हो गया वो अपनी चटाई लपेटने लगता तो गुरु समझता है कि चलो ठीक है बस चटाई लपेटने का वक्त आ गया अच्छी बात इतनी औपचारिकता की भी कहां जरूरत है कि धन्यवाद दो किसको धन्यवाद दो और अगर कोई धन्यवाद देने देगा तो गुरु डंडा भी मार सकता है उसको कि खोल चटाई अभी नहीं हुआ किसको धन्यवाद क्यों तो वो जो दूसरे का ख्याल है वो वो हमारे अज्ञान की ही धारणा अन्यथा कौन है दूसरा हम ही है बहुत रूपों में हम ही है बहुत यात्राओं हम ही हैं बहुत दर्पणों में निश्चित सभी दर्पणों में लेकिन दिखाई तो कोई और ही पड़ रहा है एक सूफी कहानी है कि एक कुत्ता एक राजमहल में घुस गया और उस राजमहल में सारी दीवारें दर्पण की बनाई गई थी तो वो कुत्ता बहुत मुश्किल में पड़ गया क्योंकि तो उसे चारों तरफ कुत्ते ही कुत्ते दिखाई पड़ने लगे वो बहुत गबराया इतने कुत्ते चारों तरफ अकेला घिर गया इतने कुत्तों में निकलने का भी रास्ता नहीं रहा द्वार दरवाजों पर भी आईने थे सब तरफ आईने आए ही आएने थे फिर वो भोंका लेकिन उसके भोंकने के साथ सारे कुत्ते भोंके और उसकी आवाज सारी दीवानों से टकरा के वापस लौटी तब तो बिल्कुल पक्का हो गया कि खतरे में जान और बहुत दूसरे कुत्ते मौजूद और वो चिल्लाता रहा और जितना चिल्लाया उतने जोर से बाकी कुत्ते भी चिल्लाए और जितना वो लड़ा और भोंका और दौड़ा उतने ही सारे कुत्ते भी दौड़े और भोंके और उस कमरे में अकेला कुत्ता था रात भर वो भौंकता रहा बौंकता रहा सुबह जब पहरेदार आया तो वो उत्तम मरा हुआ पाया गया क्योंकि वो दीवालों से लड़के और भौंक के थक गया और मर गया गए वहां कोई भी नहीं था जब वो मर गया तो दीवालें भी शांत हो गई वो दर्पण चुप हो गए बहुत दर्पण और हम सब एक दूसरे को जो देख रहे हैं वो बहुत तरह के मिरर्स बहुत तरह के दर्पणों में अपनी ही तस्वीरें हैं इसलिए दूसरा कोई है ये भ्रांति है इसलिए दूसरे की हम सहायता कर रहे हैं ये भी भ्रांति है और दूसरे से हमें सहायता मिल रही है ये भी भ्रांति है असल में दूसरा ही भ्रांति है और तब जीवन में एक सरलता आती है जहां तुम दूसरे को दूसरा मान के कुछ नहीं करते हो कुछ भी नहीं करते हो ना दूसरे को दूसरा मान के अपने लिए कुछ करवाते हो तब तुम ही रह जाते हो और अगर रास्ते पे किसी गिरते आदमी को तुमने सहारा दिया है तो वो तुमने अपने को ही दिया है और अगर रास्ते पर किसी और ने तुम्हें सहारा दिया है तो वो भी उसने अपने को ही दिया है मगर ये परम अनुभव के बाद ख्याल में आना शुरू होगा उसके पहले तो निश्चित ही दूसरा है एक और पूछ लो विवेकानंद में विवेकानंद को शक्तिपात से तो नुकसान नहीं हुआ लेकिन शक्तिपात के पीछे जो हुआ उससे नुकसान हुआ जो और चीजें चली पर नुकसान और हानि की बात भी सपने के भीतर की बात है बाहर की नहीं तो जिस भांति रामकृष्ण की सहायता से उनको एक झलक मिली जो झलक शायद उनको अपने ही पैरों पर कभी मिलती वक्त लग जाता लेकिन उस झलक के बाद क्योंकि वो झलक दूसरे से मिली थी दूसरे के द्वारा मिली थी जिस मैंने हथौड़ा मारा दरवाजे पर हथौड़ा दरवाजा टूट गया लेकिन मैं दरवाजे को फिर खड़ा कर गया उसी हथौड़े से खिले ठोंक गया और वापिस ठीक कर गया जो हथौड़ा दरवाजा गिरा सकता है वो खिले भी ठोंक सकता हालांकि दोनों हालत में एक ही बात हो रही पहले भी समय ही थोड़ा कम हुआ था अब समय ही फिर थोड़ा हो गया रामकृष्ण की कुछ कठिनाइयां थी जिनका उपयोग उन्हें विवेकानंद को करना पड़ा रामकृष्ण निपट देहाती अपित आदमी अनुभव उनको गहरा हुआ था लेकिन अभिव्यक्ति उनके पास नहीं थी और जरूरी था कि वो अपनी अभिव्यक्ति के लिए किसी आदमी को साधन बनाए वाहन बनाए नहीं तो रामकृष्ण का आपको पता ही नहीं चलता और रामकृष्ण को जो मिला था यूं की करुणा का हिस्सा ही है कि वो किसी आदमी के द्वारा आप तक पहुंचा दे। मेरे घर में खजाना मिल जाए मुझे वो मेरे पैर टूटे हो और मैं किसी आदमी के कंधे पर तो खजाना रख के आपके घर तक पहुंचा दूं। तो उस आदमी के कंधे का तो मैंने उपयोग किया और उसे थोड़ी तकलीफ भी दी क्योंकि इतनी दूर वजन तो उसे ढोना ही पड़ेगा लेकिन उस आदमी को तकलीफ देने का इरादा नहीं है राधा वो जो खजाना मुझे मिला आप तक तो पहुंचाने का तो मैं हूं लंगड़ा और ये खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा और मैं घर के बाहर खबर भी नहीं ले जा सकूंगा तो रामकृष्ण को एक कठिनाई थी बुद्ध को ऐसी कठिनाई नहीं थी बुद्ध के व्यक्तित्व में रामकृष्ण और विवेकानंद एक साथ मौजूद थे तो बुद्ध जो जानते थे वो कह भी सकते थे रामकृष्ण जो जानते थे वो कह नहीं सकते थे कहने के लिए उन्हें एक आदमी चाहिए था जो उनका मुंह बन जाए विवेकनंद तो को झलक तो दिखा दी लेकिन तत्काल विवेकानंद से कहा कि चाबी में रखे लेता रहता हूं अपने हाथ में अब मरने के तीन दिन पहले लौटा दू अब विवेकानंद बहुत चिल्लाने लगे कि आप ये क्या कर रहे हैं अब जो मुझे मिला है छीनिए मत रामकृष्ण किसने कहा लेकिन अभी तुझे और दूसरा काम करना अगर ये तू इसमें डूबा तो गया तो मैं तेरी चाबी रखे लेता हूं इतनी तू कृपा कर और मरने के तीन दिन पहले तुझे लौटा दूंगा और अब इस तीन दिन मरने के तीन दिन पहले तक तुझे समाधि उपलब्ध ना हो तो तुझे कुछ और काम करना है जो समाधि के पहले ही तू कर पाया और इसकी भी कारण यही थे कि रामकृष्ण को पता नहीं था कि समाधि के बाद भी लोगों ने ये काम किया है लेकिन रामकृष्ण को पता हो भी नहीं सकता था क्योंकि वो समाधि के बाद कुछ भी नहीं कर पाए भावता हम अपनी अनुभूति से चलते रामकृष्ण की अनुभूति के बाद रामकृष्ण कुछ भी नहीं कह पाते थे बोल नहीं पाते थे बोलना तो बहुत मुश्किल था वो इतने कोई कहते थे राम और वो बेहोश हो जाते ये तो दू, दूसरा कहते कोई चला आया उसमें कहा कि राम जी और वो बेहोश होकर गिर गया उनके लिए तो राम शब्द भी सुना पड़ गया तो मुश्किल मानता था उनको याद आ गई उसी जगत की किसी ने कह दिया अल्लाह तो वो गए मस्जिद दिखाई पड़ गई तो वो इन खड़े हो बेहोश हो गए कहीं भजन कीर्तन हो रहा है वो चले जा रहे हैं अपने रास्ते से वो गए वहीं सड़क पर गिर गए उनकी कठिनाई हो गई थी कहीं से भी जरा सी स्मृति आ जाए उनको उस रस की कि वो गए तो उनको तो बहुत कठिनाई थी और उनका अनुभव उनके लिहाज से ठीक ही था कि विवेकानंद को अगर यह अनुभूति होगी तो फिर क्या होगा उन्होंने तो विवेकानंद से कहा कि तुझे तो मैं कुछ एक बड़ा काम वो तू कर ले उसके बाद इसलिए विवेकानंद की पूरी जिंदगी समाधि रहित दी थी और इसलिए बहुत तकलीफ में थी तकलीफ लेकिन सपने की जो इस बात को ख्याल में रख के कि तकलीफ सपने की है एक आदमी सोया है और बड़ी तकलीफ का सपना देख रहा है मरने के तीन दिन पहले कुछ आदमी मिल गई लेकिन मरने तक बहुत पीड़ा थी मरने के पांच सात दिन पहले तक भी जो पत्र लिखे वो बहुत दुख के कि मेरा क्या होगा मैं तड़फ रहा हूं और तड़फ और भी बढ़ गई क्योंकि जो देख लिया एक दफा उसकी दोबारा झलक नहीं मिली अभी उतने तरफ नहीं हैं आपको क्योंकि कुछ पता ही नहीं कि क्या हो सकता है उसकी झलक मिल जाए आप खड़े थे अंधेरे में कोई तकलीफ न थी हाथ में कंकड़ पत्थर थे तो भी बड़ा आनंद था क्योंकि संपत्ति थी फिर चमक गई बिजली और दिखाई पड़ा कि हाथ में कंकड़ पत्थर और सामने दिखाई पड़ा कि रास्ता भी है और सामने दिखाई पड़ा हीरो की खदान भी लेकिन बिजली खो गई और बिजली कह गई कि अभी दूसरा काम तुम्हें करना वो जो और पत्थर बीन रहे हैं उनसे कहना है कि यहां आगे खदान इसलिए अभी तुम्हारे लिए वापिस बिजली नहीं चमकेगी अब तुम ये जो बांकी पत्थर इकट्ठे कर रहे हैं इनको समझाओ तो विवेकानंद से काम लिया गया है जो रामकृष्ण के लिए सप्लीमेंट्री था जरूरी था जो उनके व्यक्तित्व में नहीं था वो दूसरे व्यक्ति से लेना पड़ा ऐसा बहुत बार हो गया है बहुत बार हो जाता है कि कुछ बात जो नहीं संभव हो पाए एक व्यक्ति से उसके लिए दो चार व्यक्ति भी खोजने पड़ते कई बार तो एक ही काम के लिए दस पांच व्यक्ति भी खोजने पड़ते तो उन सब के सहारे से वो बात पहुंचाई जा सकती है। उसमें है तो करू ना लेकिन विकन के साथ तो इसलिए मेरा कहना ये है कि जहां तक बने शक्तिपात से बचना जहां तक बने वहां तक प्रसाद की फिक्र करना और शक्तिपात भी वही उपयोगी जो प्रसाद जैसा हो जिसकी कोई कंडीशनिंग ना हो जिसके साथ कोई शर्त ना हो जो ये ना कहे कि अब हम चांदी रखे लेते हैं मेरा मतलब न जो ये ना कहे कि कोई शर्त है इसके साथ जो बेसर्फ अनकंडीशनल हो जो आपको हो जाए और वो आदमी कभी आपसे पूछने भी ना आए कि क्या हुआ जो गया तो आपको अगर धन्यवाद भी देना हो तो उसका खोजना मुश्किल हो जाए उसे कहां जाए तो धन्यवाद उतना ही आपके लिए आसान पड़ेगा लेकिन कभी रामकृष्ण जैसे व्यक्ति को जरूरत पड़ती है तो उसके सुबह कोई रास्ता नहीं था तो रामकृष्ण का जानना खो जाता वो कह नहीं पाते उनके लिए जवान चाहिए थी जो उनके पास नहीं थी वो जवान उन्हें विवेकानंद से मिल गए इसलिए विवेकानंद निरंतर कहते थे कि जो भी मैं कह रहा हूं वो मेरा नहीं और अमरीका में जब उन्हें बहुत सम्मान मिला तो उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा दुख हो रहा है और मुझे बड़ी मुश्किल पड़ती क्योंकि जो सम्मान मुझे दिया जा रहा है वो उस एक और दूसरे आदमी को मिलना चाहिए था जिसका आपको पता ही नहीं और जब उन्हें कोई महापुरुष कहता तो वो कहते कि जिस महापुरुष के पास में बैठकर आया हूं मैं उसके चरणों की धूल भी नहीं लेकिन राम रामकृष्ण अगर अमरीका में जाते तो वो किसी पागलखाने में भर्ती किए जाते और उनकी चिकित्सा की जाती उनकी कोई नहीं सुनता वो बिल्कुल पागल सिद्ध होते वो पागल थे अभी तक हम ये नहीं साफ कर पाए कि एक सिकुलर पागलपन होता है और एक नॉन सेक्लर पागलपन भी होता है अभी हम फर्क नहीं कर पाए कि पागलपन सांसारिक पागलपन और एक और पागलपन भी डिवाइन भी वो हमें फर्क तो नहीं हो पाया तो अमेरिका में तो अभी दोनों पागल लेख से एक साथ पागलखाने में बंद कर दिए जाते हैं दोनों की एक चिकित्सा हो जाती रामकृष्ण की चिकित्सा हो जाती विवेकानंद को सम्मान मिला क्योंकि विवेकानंद जो कह रहे हैं वो कहने की बात है वो खुद कोई दीवाने नहीं है वो एक संदेश संदेशवाहक है एक डाकिया ठीले किसी की वो जाके पढ़ के सुना दी लेकिन वो अच्छी तरह पढ़ के सुना सकते नसरुद्दीन के जीवन में बहुत घटना है नसरुद्दीन अपने गांव में अकेला पढ़ा लिखा आदमी है और जिस गांव में ये कि अकेला पढ़ा लिखा हो वो भी बहुत पढ़ा लिखा तो होता ना तो चिट्ठी किसी को लिखवानी हो तो उसी से लिखवानी पड़ती तो एक आदमी उससे चिट्ठी लिखवाने आया और वो नसरुद्दीन कहता कि मैं न लिखू मेरे पैर में बड़ी तकलीफ है आदमी ने कभी पैर से चिट्ठी लिखने को कहता कौन आप हाथ से चिट्ठी लिखिए नसरुद्दीन ने कहा कि तुम समझे नहीं असल में हमारी चिट्ठी लिखते हैं तो हम ही पढ़ते अब उन दूसरे गांव में जाके पढ़नी भी पड़ती <laughs> तो पैर, <laughs> पैर में बहुत तकलीफ अभी हमें चिट्ठी लिखने की झंझट नहीं पड़ती लिख तो देंगे पढ़ेगा कौन वो दूसरे गांव में हम ही को जाना पड़ता है ना तो अभी जब तक पैर में तकलीफ हम चिट्ठी लिखना बंद ही रखेंगे रामकृष्ण जैसे जो लोग हैं ये जो चिट्ठी भी लिखेंगे ये खुद ही पढ़ सकते हैं ये आपकी भाषा भूल ही गए आपकी भाषा का इनको कोई पता ही नहीं और एक और तरह की भाषा बोल रहे हैं जो आपके लिए बिल्कुल मीनिंगलेस अर्थहीन हो गई है हम इनको पागल कहेंगे कि आदमी पागल तो हमारे बीच में से उन्हें कोई डांकिया पकड़ना पड़े जो हमारी भाषा में लिख सके निश्चित ही वो डांकिया ही होगा इसलिए विवेकानंद से जरा सावधान रहना, उनका कोई अपना अनुभव बहुत गहरा नहीं जो वो कह रहे हैं वो किसी और का है हां कहने में वे कुशल होशियार है जिसका था वो इतनी कुशलता से नहीं कह सकता था लेकिन फिर भी वो विवेकानंद का अपना नहीं इसलिए विवेकानंद की बातचीत में ओवर कॉन्फिडेंस मालूम आलूम पड़ेगा जरूरत से ज्यादा वो बल दे रहे हैं वो बल कमी की पूर्ति के लिए उन्हें खुद भी पता है कि वो जो कह रहे हैं वो उनका अपना अनुभव नहीं इसलिए ज्ञानी तो थोड़ा बहुत हेजिटेट करता है वो थोड़ा बहुत डरता है उस सन पचास बातें होती कि ये कहूं ऐसा कहूं वैसा कहूं गलत ना हो जाए जिसको कुछ पता नहीं वो बेधड़क जो उसे कहना कह देते कोई कठिनाई नहीं होती हेजिटेशन कभी नहीं होता अब कह देता कि ठीक बुद्ध जैसे ज्ञानी को तो बड़ी कठिनाई थी तो वो तो बहुत सी बातों का जवाब ही नहीं देते थे वो कहते थे इनका जवाब ही नहीं देते कहने में बड़ी कठिनाई कुछ लोग तो कहते थोड़ा इससे हमारे गांव में अच्छे आदमी वो जवाब तो देते हैं वो ज्यादा ज्ञानी हैं आपसे कोई भी चीज पूछ जवाब दे देते हैं भगवान है कि नहीं तो वो कहते तो कि है या नहीं उनको पता तो है आपको पता नहीं है कि आप क्यों नहीं कहते है कि है या नहीं बुद्ध की बड़ी मुश्किल है कहें तो मुश्किल है नहीं कहें तो मुश्किल है तो वह हेजिटेट करेंगे वो कहेंगे कि नहीं भाई इस संबंध में बात ही मत करो कुछ और बातें करे स्वभावता हम कहेंगे कि फिर पता नहीं है आपको यही कह दो ये भी बुद्ध नहीं कह सकते क्योंकि पता तो है और हमारी कोई भाषा काम नहीं करती इसलिए बहुत बार ऐसा हुआ है कि रामकृष्ण जैसे बहुत लोग पृथ्वी पर अपनी बात को बिना कहे खो गए हैं नहीं कह पाते क्योंकि ये बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है कि एक आदमी जाने भी और कह भी सके और जब ये घटना घटती तो ऐसे व्यक्ति को हम तीर्थंकर अवतार पैगंबर इस तरह के शब्दों का उपयोग करने लगते उसका उसका कारण ये नहीं कि इस तरह के और लोग नहीं होते इस तरह के और भी लोग हुए लेकिन कह नहीं सके बुद्ध से किसी ने पूछा कि आपके पास ये दस हजार भिक्षु हैं चालीस साल से आप लोगों को समझा रहे हैं इनमें से कितने लोग आपकी स्थिति को उपलब्ध हुए बुद्ध ने कहा बहुत लोग हैं तो आदमी ने कहा कि आप जैसा कोई बता तो नहीं चलता हमें बुधने का फर्क इतना ही है कि मैं कह सकता हूं वो कह नहीं सकता और कोई फर्क नहीं मैं भी ना कहूं तो तुम मुझको भी नहीं पहचान सकोगे ने कहा क्योंकि तुम बोलना पहचानते हो तुम जानना थोड़ी पहचानते हो ये संयोग की बात है कि मैं बोल भी सकता हूं जानता भी हूं ये बिल्कुल संयोग की बात है तो इसलिए वो थोड़ी सी कठिनाई विवेकानंद के लिए हुई जो उनको अगले जन्मों में पूरी करनी पड़े लेकिन वो कठिनाई जरूरी थी इसलिए रामकृष्ण को लेनी मजबूरी थी लेनी पड़ी और नुकसान लेकिन सपने का है फिर भी मैं कहता हूं सपने में भी क्यों नुकसान उठाना सपना ही देखना तो अच्छा क्यों नहीं देखना क्यों बुरा देखना मैंने सुना है कि एक इस सब के एक फेबिल है कि बिल्ली एक वृक्ष के नीचे बैठी है और सपना देख रही है कुत्ता भी उधर आकर विश्राम कर रहा है और बिल्ली बड़ा आनंद दे रही है बहुत ही आनंद दे रही सपने में उसकी प्रसन्नता देख के कुत्ता भी बहुत हैरान है कि क्या देख रही क्या कर रही जब उसकी आंख खुली थी उसने पूछा कि जाने जब पहले जरा बता दे क्या क्या मामला रह इतनी प्रसन्न हो रही थी उसने कहा बड़ी आनंद आ रहा था एकदम चूहे बरस रहे थे आकार से उस कुत्ते ने का ना समझ चूहे कभी बरसते ही नहीं हम भी सपने देखते हैं हमेशा हड्डियां बरसती और हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि चूहे कभी नहीं बरसते जब बरसते हड्डियां बरसती मूरत बिल्ली अगर सपना ही देखना था तो हड्डी बरसने का देखना कुत्ते के हड्डी अर्थपूर्ण कुत्ते का लिए है कि चूहे बरसाएं लेकिन बिल्ली के लिए हड्डी बिल्कुल बेकार है तो वो कुत्ता उससे कहता सपनों ही देखना था तो कम से कम हड्डी का देख दिया सपना देख रही तो बेकार की बात फिर वो भी चूहे का देख रही और भी बेकार बात तो मैं आपसे कहता हूं सपना ही देखना हूं तो दुख का क्यों देखना और जागना ही है तो जहां तक बने जहां तक बने अपनी सामर्थ्य अपनी शक्ति अपने संकल्प का पूरा से पूरा जितना प्रयोग आप कर सकें वो करें और रत्ती भर दूसरे की प्रतीक्षा न कि वो साथा पहुंचाएगा साथा मिलेगी वो दूसरी बात आप प्रतीक्षा न कि साथा मिलेगी क्योंकि जितनी आप प्रतीक्षा करेंगे उतना ही आपका संकल्प छीना हो जाएगा आप तो फिकिर छोड़ दें कि कोई सहायता करने वाला है आप तो अपनी पूरी ताकत अकेला समझ के लगाएं कि मैं अकेला हूं सहायता बहुत तरह से मिल जाएगी लेकिन वो बिल्कुल दूसरी बात है इसलिए मेरा जोर जो है वो निरंतर आपकी पूरी संकल्प शक्ति पर है ताकि कोई और जरा सी भी बाधा आपके लिए ना हो और जब दूसरे से मिले तो वह आपकी मांगी हुई न हो और न आपकी अपेक्षा हो वो ऐसे ही आ जाए जिससे हवा आती और चली जाए इस वजह से मैंने कहा कि नुकसान पहुंचा और जितने दिन वो जिंदा रहे उतने दिन बहुत तकलीफ में रहे क्योंकि जो वो कह रहे थे उस कही हुई बात को दूसरे की आंख में तो झलक मालूम पड़ती थी कि वो चौंक गया है खुश हुआ है लेकिन खुद उन्हें पता था कि मुझे नहीं हो रहा यह बड़ी कठिनाई की बात है ना कि मैं आपको मिठाई की खबर लेके आऊं और मुझे स्वाद भी न हो बस एक दफा सपने में थोड़ा सा दिखाई पड़ा हो फिर सपना टूट गया और उसने कहा कि अब सपना ही नहीं आएगा दोबारा तुम बस अब तुम लोगों तक खबर ले जाओ तो विवेकानंद की अपना कष्ट है लेकिन वो सबल व्यक्ति थे इस कष्ट को उन्होंने झेला ये भी कोरोना का हिस्सा है लेकिन इसलिए आपको झेलना चाहिए प्रयोजन नहीं एक और पूछ ये थी विवेकानंद जी तो जो सामाजिक अनुभव हुआ था रामकृष्ण के संपर्क से वो क्या प्रामाणिक प्राथमिक कहो प्रामाणिक तो उतना बड़ा सवाल नहीं है प्राथमिक अत्यंत प्राथमिक जिसमें एक झलक उपलब्ध हो जाती है और वो झलक निश्चित बहुत गहरी नहीं हो सकती और आत्मिक भी नहीं हो सकती बहुत गहरी नहीं हो सकती बिल्कुल ही जहां हमारा मन समाप्त होता है और आत्मा शुरू होती उस परिधि पर घटेगी वो घटना साइकिक ही होगी गहरे में और इसलिए खो गई और उसको उससे गहरा होने नहीं दिया गया उससे गहरा हो जाए तो रामकृष्ण डरे हुए उससे गहरा हो जाए तो यह आदमी काम करना रह और उनको इतनी चिंता थी काम की तो उन्हें ख्याल ही नहीं था कि कोई जरूरी नहीं है कि आदमी काम का नजर जाए बुद्ध चालीस साल तक बोलते रहे हैं जीसस बोलते रहे महावीर बोलते रहे हैं कोई कठिनाई नहीं आ जाती मगर रामकृष्ण का भय स्वाभाविक था उनको कठिनाई थी तो जिसको जो कठिनाई होती है वही उसके में, उनके ख्याल में इसलिए बहुत ही छोटी सी झलक उनको मिली प्रमाणिक तो है जितने दूर तक जाती उतने दूर तक प्रमाणिक है लेकिन प्राथमिक बहुत गहरी नहीं है नहीं तो लौटना मुश्किल हो जाएगा अनुभव आंशिक नहीं है प्राथमिक इन दोनों में फर्क है आंशिक अनुभव नहीं है ये और समाधि का अनुभव आंशिक हो ही नहीं सकता लेकिन समाधि की मानसिक झलक हो सकती है। अनुभव तो आध्यात्मिक होगा झलक मानसिक हो सकती जैसे मैं एक पहाड़ पर चढ़ के सागर को देख निश्चित मैंने सागर देखा लेकिन सागर बहुत फासले पर है मैं सागर के तट पर नहीं पहुंचा मैंने सागर को छुआ भी नहीं मैंने सागर का जल चखा भी नहीं मैं सागर में उतरा भी नहीं मैं नहाया भी नहीं डूबा भी नहीं मैंने पहाड़ की चोटी पर से सागर देखा और वापस चोटी से खींच लिया गया तो मेरे अनुभव को सागर का आंशिक अनुभव कहोगे नहीं आंशिक भी नहीं कह सकते क्योंकि मैं छुआ भी नहीं जरा भी नहीं छुआ, एक इंच भी नहीं छुआ एक बूंद भी नहीं छू एक बूंद चखी भी नहीं लेकिन फिर भी क्या मेरे अनुभव को अप्रमाणिक कहोगे देखा तो है मेरे देखने में तो कोई कमी नहीं है सागर मैंने देखा सागर हो नहीं देखा डूब के नहीं देखा दूर किसी पीक से किसी दूर शिखर से दिखाई पड़ गया तो तुम अपनी आत्मा को कभी अपने शरीर की ऊंचाई पर खड़े होकर भी देख लेते हो शरीर की भी ऊंचाइयां हैं शरीर के भी पीक एक्सपीरियंसेस है शरीर की भी कोई अनुभूति अगर बहुत गहरी हो तो तुम्हें आत्मा की झलक मिलती जैसे अगर बहुत वेल बींग का अनुभव हो शरीर में तुम परिपूर्ण स्वस्थ हो और तुम्हारा शरीर स्वास्थ्य से लबालब भरा है तो तुम शरीर के एक ऐसी ऊंचाई पर पहुंचते हो जहां से तुम्हें आत्मा की झलक दिखाई पड़ेगी और तब तुम अनुभव कर पाओगे कि नहीं मैं शरीर नहीं मैं कुछ और भी हूं लेकिन तुम आत्मा को जान नहीं लिए लेकिन शरीर की ऊंचाई पर चढ़ गए मन की भी ऊंचाई हैं जैसे कि कोई बहुत गहरे प्रेम में सेक्स में नहीं सेक्स शरीर की ही संभावना है और सेक्स भी अगर बहुत गहरा और पीक पर हो तो वहां से भी तुम्हें आत्मा की एक झलक मिल सकी थी लेकिन बहुत दूर की झलक बिल्कुल दूसरे छोर से लेकिन प्रेम की अगर बहुत गहराई का अनुभव हो तुम्हें और किसी को जिसे तुम प्रेम करते हो उसके पास तुम क्षण भर को चुप बैठे हो सब सन्नाटा है सिर्फ प्रेम रह गया तुम्हारे दोनों के बीच डोलता हुआ और कुछ शब्द नहीं कोई भाषा नहीं कुछ लेन देन नहीं कुछ आकांक्षा नहीं सिर्फ प्रेम की तरंगे यहां से वहां पार होने लगी तो उस प्रेम के क्षण में भी तुम एक ऐसे शिखर पर चल जाओगे जहां से तुम्हें आत्मा की झलक मिल जाए प्रेमियों को भी आत्मा की झलक मिली। एक चित्रकार एक चित्र बना रहा है और इतना डूब जाए उस चित्र को बनाने में कि एक क्षण में परमात्मा हो जाए सृष्टा हो जाए जब एक चित्रकार चित्र को बनाता है तो वो उसी अनुभूति को पहुंच जाता है क्या भगवान ने कभी दुनिया बनाई होगी तो पहुंचा होगा उस क्षण तो उस पीक पर लेकिन वो मन की है ऊंचाई उस जगह से वो एक छो को स्रष्टा है क्रिएटर है एक झलक मिलती है उसको आत्मा की इसलिए कई बार वो उसे समझ लेता है कि पर्याप्त हो गई वो भूल हो जाते, संगीत में मिल सकती कभी काव्य में मिल सकती कभी प्रकृति के सौंदर्य में मिल सकती कभी और बहुत जगह से मिल सकती लेकिन हैं सब दूर की चोटियां समाधि में डूब के मिलती है बाहर से तो बहुत शिखरंजन से चढ़कर तुम झांक ले सकते हो तो ये जो अनुभूति है विवेकानंद की ये भी मन के ही तल है क्योंकि मैंने तुमसे कहा कि दूसरा तुम्हारे मन तक आंदोलन कर सकता है एक पीक पे चढ़ा दिया है यानी ऐसा समझो कि छोटा बच्चा मैंने उसे कंधे पर बिठा दिया और उसने देखा और मैंने उसे कंधे से नीचे उतार दिया क्योंकि मेरा शरीर उसका शरीर नहीं हो सकता उसके पैर तो जितने बड़े हैं उतने ही बड़े हैं अपने पैर से तो जब वो खुद बड़ा होगा तब देखेगा लेकिन मैंने कंधे पे बिठा के उसको कुछ दिखा दिया वो कह सकता है जाके कि मैंने देखा फिर भी शायद लोग उसका भरोसा भी ना करें वो कहे तूने देखा कैसे होगा क्योंकि तेरी तू तो ऊंचाई नहीं इतनी कि तू देख सके लेकिन किसी के कंधे पे क्षण पर देखा जा सके पर वो है संभावना सब मन की इसलिए आध्यात्मिक नहीं इसलिए अप्रमाणिक नहीं कहता हूं लेकिन प्राथमिक कहता हूं और प्राथमिक अनुभूति शरीर पर भी हो सकती है मन पे भी हो सकती है आंशिक नहीं है वो है तो पूरी पर मन की पूरी अनुभूति है वो आत्मा की पूरी अनुभूति नहीं है आत्मा की पूरी होगी तो वहां से लौटना नहीं वहां से कोई चाबी नहीं रख सकता तुम्हारी और वहां से कोई यह नहीं कह सकता कि जब हम चाबी लौटाएंगे तब होगा वहां से फिर कोई बस नहीं इसलिए वहां अगर किसी को काम लेना हो तो उसके पहले ही उसे रोक लेना पड़ता है उस, उस तक नहीं जाने देना पड़ता है। नहीं तो उसकी ही हो जाए है तो प्रमाणिक लेकिन प्रमाणिकता जो है वो साइकिक स्पिरिचुअल, नहीं वो भी छोटी घटना नहीं है क्योंकि तो सभी को वो नहीं हो सकती उसके लिए भी मन का बड़ा प्रबल होना जरूरी है तो वो भी सबको नहीं शोषण किया ऐसा विवेकानंद जी का शोषण किया उन्होंने ऐसा कहा गया कहने में कोई कठिनाई नहीं है <laughs> लेकिन शब्द जो है वो बहुत ज्यादा जिसको कहें उसमें सिर्फ शब्द सूचक नहीं है वो उसमें निंदा भी है इसलिए नहीं कहना चाहिए शोषण शब्द में निंदा है गहरे में उसमें कंडेमनेशन है शोषण ही किया क्योंकि रामकृष्ण को कुछ भी नहीं देना देना है विवेकानंद लेकिन विवेकानंद के द्वारा किसी को कुछ मिल सकेगा यह ख्याल है इस अर्थ में शोषण किया कि उपयोग तो किया उपयोग तो किया ही लेकिन उपयोग और शोषण में बहुत फर्क और शोषण शब्द जहां मैं अहम केंद्रित अपने अहंकार के लिए कुछ खींच रहा हूं और उपयोग कर रहा हूं वहां तो शोषण हो जाता है लेकिन जहां मैं जगत विश्व सबके लिए कुछ कर रहा हूं वहां शोषण का कोई कारण नहीं और फिर ये भी तो ख्याल में नहीं है तुम्हें कि अगर रामकृष्ण को झलक न दिखाते तो विवेकानंद को वो भी हो जाती ये भी थोड़ी पक्का है इससे जन्म भी हो जाती ये भी थोड़ी पक्का है और इस बात को जो जानते हैं वो तय कर सकते हैं जैसे हो सकता है जैसे मेरी समझ है यही है लेकिन अब इसके लिए कोई प्रमाण नहीं जुटाया जा सकते है रामकृष्ण का ये कहना है कि मृत्यु के तीन दिन पहले तुझे चाबी वापस लौटा दूंगा कुल इसका कारण इतना भी हो सकता है कि रामकृष्ण की समझ में के तीन दिन पहले इस जगह पहुंच तो उस दिन चा लौटा देंगे वो भी चाबी कैसे लौटाएंगे क्योंकि रामकृष्ण तो मर गए रामकृष्ण तो मर गए चाबी लौटाने वाला भी मर गया लेकिन चाबी लौट गई तीन दिन पहले तो इसकी बहुत संभावना है क्योंकि तुम्हारे व्यक्तित्व को जितना तुम नहीं जानते उतना जो जितनी गहराइयों में गया उतनी गहराइयों में तुम्हें जान सको और ये भी जान सकता है कि तुम अगर अपने ही मार्ग से चलते रहो स्वभावता अगर मैं एक यात्रा पर गया और एक पहाड़ चढ़ गया पहाड़ का रास्ता मुझे मालूम है सीढ़ियां मुझे मालूम है समय कितना लगता है वो मुझे मालूम है कठिनाइयां कितनी है वो मुझे मालूम है मैं तुम्हें पहाड़ चढ़ते देखता रहा हूं मैं जानता हूं कि तीन महीने लग जाएंगे सुन रहे हो ना तुम? मैं जानता हूं तुम जिस रफ्तार से चल हो जिस धन से चल रहे हो जिस धन से भटक रहे हो डोल रहे हो उसमें इतना समय लग जाएगा तो बहुत गहरे में तो इतना भी शोषण नहीं है पर मैंने तुम्हें वहीं बीच में आकर ऊपर उठा के पहाड़ के ऊपर जो उसकी झलक दिखा दी है और तुम्हें उसी जगह छोड़ दिया दियाओ कहा तीन महीने बाद रस्ता मिल जाएगा अभी तीन महीने तक रास्ता नहीं मिलेगा तो इतना भीतर इतना सूक्ष्म है बहुत सा और इतना कॉम्प्लेक्स है कि तुम्हें एकदम से ऊपर से नहीं दिखाई पाता ख्याल में नहीं आता अब जैसे भी कल निर्मल हो गई वहां वापस तो उसको किसी ने कहा हुआ है कि तिरपन वर्ष की उम्र में मर जाएगी तो मैंने उसकी गारंटी ले ली कि तिरपन वर्ष में नहीं मरेगी अब ये गारंटी पूरी मैं नहीं करूंगा पर ये गारंटी पूरी हो जाएगी लेकिन अगर उससे कोई भी वो अगर बच गई तिरपन वर्ष के बाद तो वो कहेगी कि मैंने गारंटी पूरी की विवेकानंद कहेंगे कि चाबी तीन दिन पहले लौटा हर किस को चाबी लौटानी कभी हो सकता है, को है को इतना पसार करना नहीं। तो शायद ज्ञान नहीं मिलेगा तो दुख से तो ज्ञान की जगह देने के बाद वो के साथ ऐसा भी हो सकता है ऐसा करके कभी सोच नहीं मत क्योंकि इसका कोई अंत नहीं मेरी बात नहीं समझी हम्म ऐसा भी हो सकता है ऐसा करके सोचने का को कोई मतलब नहीं होता इसलिए मतलब नहीं होता कि फिर तुम कुछ भी सोचती रहोगी और उसका कोई अर्थ नहीं है हाँ इसलिए ऐसा कभी मत सोचना कि ऐसा भी हो सकता है ऐसा भी हो सकता है ऐसा भी हो सकता है जितना हो सकता है पता हो उतना ही सोचना नहीं ये जैस, ये तो मैं कह रहा हूं ना यही मैं कह रहा हूं एज एफ एज इफ करके नहीं सोचना चाहिए जहां तक मैंने नहीं सोचना है। उसे कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो बिल्कुल ही अर्थहीन रास्ते हैं जिनका हम कुछ भी सोचते रहे उससे कुछ होगा नहीं और उससे एक नुकसान होगा वो नुकसान ही होगा कि जैसा है उसका पता चलने में बहुत देर लग जाएगी इसलिए हमेशा इसकी फिक्र करना कि कैसा है और जैसा है उसको जानना हो तो ऐसा हो सकता है ऐसा हो सकता है ऐसा हो सकता है ये अपने मन से काट डालना बिल्कुल इनको जगही मत देना न मालूम हो तो समझना कि मुझे मालूम नहीं कि कैसा है लेकिन ये अज्ञान का जो स्थिति है कि मुझे मालूम नहीं इसे इस ज्ञान से मत ढांक लेना कि ऐसा भी हो सकता क्योंकि हम ऐसा ढांके हुए हैं बहुत सी बात हम सब लोग इस तरह सोचते रहते हैं इससे बचो तो कर तो कल बात करें